युहन्ना का प्रकाशित वाक्य, ग्यारवां अध्याय। और मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 48 मही एक हजार दो सौ साठ दिन तक भविष्यद्वाणी करें। ये वे ही जैतून के दो पेड़ और दो दीवट हैं, जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है, तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा, तो अवश्� कि उनकी भविष्य के दिनों में मेह न बरसे और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लोहू बनाएं और जब-जब चाहें तब-तब पृथ्वी पर हर प्रकार की आपत्ति लाएं और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अठा कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा और � और मिसर कहलाता है जहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था और सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों में से लोग उनकी लोटे तीन दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लोटे कब्र में रखने न देंगे और पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था और साले तीन दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें पैठ गई और वे अपने पांव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि यहाँ ऊपर आओ यह सुनवे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते-देखते स्वर्ग पर चढ़ गए फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूइंदोल हुआ और नगर का दसवां अंश गिर पड़ा और उस भूइंडोल से सात हजार मनुष्य मर गए और शेष दर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की दूसरी विपत्ति बीत चुकी देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है और जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े-बड़े शब्द होने लगे कि जगत का, का र और वह युगान युग राज्य करेगा और 240 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे मुह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ काम में लाकर राज्य किया है और अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यकताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नाश किए जाएं और परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक और बड़े ओले पड़े।